कृष्ण सर बलमित्रम न जाने चला था मतलब पचास चाहिए हो गया था हो गया था शास्त्र से के में कुछ वन हुआ तो पुरा था पुराना अरे को नहीं बोलो पूरा पूरा अच्छा ठीक है हो गया ठीक है अधिकारी विशेषण प्रशिक्षितम नो प्रम केवल अक्षा है कुत्व अधिकारी विशेषण से प्रशिक्षा है ठीक है नहीं केवल पुरुष का साधन है तो शीतोत्मादी कहा तक विवेक वैराग्य आदि सहितम तेतु ज्ञान गुट पर विवेक वैराग्यम मोक्ष का साधन सदर्पण होती कैसे हो जाएगा विवेक वैराग्य के साथ विवेक वैराग्य आदि से समाधि सी शिक्षा ज्ञान मुख्य के साधु हेतु ज्ञान ज्ञान ऐसे के हो जाएगा तो ज्ञान होगा ज्ञान से के द्वारा साधुनिक नहीं पाते न बोले सुख दुख व्यथा नहीं देते कृष्ण सुख दुख जैसा नहीं देते समय दुख सुखे यस्य कर जो करेगा धातु लाभ उपलब्य प्रतिष्ठा विवक्षित पुरुष कैसा है समय दुख सुखे दुखम से सुखम से दुख सुखे द्वंद करके बहुत समय दुख सुखे यस्य पुरुष समय दुख सुखम सुखद समान समान कैसा है सुखद दुख प्राप्त हस्त विषाद रह समान सुख प्राप्त हस्त दुख ऐसी विषाद हो जाता है यह नहीं बहिका और शाम को समान बड़ा बढ़े धीरकार से धीमंत है रहितम विषादरित समाधि साधन संपन्न उच्च हर्ष रहित का क्या क्या समाधि साधन संपन्न और धीमंत से क्या करते हैं धीमंत यहाँ विराम चाहिए धीमंत के पहले मंत्री निः विवेक धीमंत के आगे आगे चाहिए कम ये है बुद्धिमत् क्या है नित्या नित्या नित्य विवेक होना चाहिए एक तय वैराग्यापल सामने सम विवेकयुक्त ये दोनों का वैराग्य मनुक्षेत्र के उपलक्षण है नित्त्मदर्शन समय ज्ञानम बाह नव दर्शयती नव दशयती का समाज चालय जिसको ये सुख दुख अपने स्वरूप ऐसी दिलाते नहीं नित्यात्म दर्शनार्थ ये नित्यात्म दर्शन से ही समान होगा नित्यात्म स्वरूप ज्ञान के लेना ऐसे संभव नहीं नित्यात्म है नित्यात्म दर्शन समर्थ ज्ञान स्व पद का जो अर्थय लक्ष्यार्थ तो, उसका जो ज्ञान होगा और एक पद अहम क्या है बुद्धि इंद्रिय देहादि के विलक्षण चीतावाम्ब कु समान नहीं ऐसे कम पद का, का लक्षा ज्ञान होने पर उससे निश्चय होता है इससे घट के हिलाने पर ज्वल में कंपन होगा चंद्र आदि आकाश आदि का प्रतिम्बर ज्वल में कंपन, कंपन होता है दिखता है बिंब का कंपन होता ठीक इसी प्रकार बुद्धि आदि में वास्तव में चांचल्य वासना विकरण सीधा भाषण दिखे बिंब रूप चैतन्य में कुछ नहीं होता है बिंब रूप चैतन्यूट ऐसी मेरा जो वास्तव स्वरूप बिम्ब रूप चैतन्यूट ऐसा ज्ञान सुख अनुपुर सुखदुखद होता है, है ये का उष्णित नित्य नित्यात्म दर्शन नित्या अन्य स्वरूपी नित्यात्म दर्शन द्वंद्व सहिष्णु श्री तुष्णाधि द्वंद्व को द्वंद्व वाला अमृत स्वाय चार अमृत भागाय मुक्षा कलपति मुख्याय अमृत भागा मुख्याय आदि विरा मोक्षा इत्य ठीक साधन पदार्थ ज्ञान ज्ञान को साधनचतु <coughs> <coughs> अनूदार्थ साधन चतुष्टय अचत दुनिया विवेक भैया के समाधिक मुख्यत्व चार साधन वाला है अधिकार ब्रह्म के इसका अनुवाद करके इस अधिकारी के लक्ष्य से ज्ञान बत ज्ञान अधिकार बत अधिकारी ज्ञान ज्ञानवत सत्यंत कस्य मोक्ष के औपरिकम तो उपाय दुनिया उपाय औपारिक मोक्ष का उपाय है वोक्य का साधन क्या वाक्यर्थ ज्ञान सम्पदार्थ तो ज्ञान होगा वाक्यर्थ ज्ञान होगा तब पदार्थ ज्ञान होगा शुद्ध उसके बाद ज्ञान होगा ये वाक्यर्थ ज्ञान वो तो वाक्यर्थ तो ज्ञान की योग्यता थी जब साधन का पुष्प संपन्न है जो शिक्षा है द्वंद सहिष्णु होता है तो वाक्यर्थ ज्ञान की योग्यता थी स नित्य आत्म दर्शन योग्यता सरुपरूप ऐसी समझना रहता है दिन में बराबर हो है तो वाक्या की योग्यता इसलिए ताजा नहीं उत्तर श्लोक अवतारे अधिकारी विशेषण अधिकारी का विशेषण ब्रह्म विद्या के अधिकारी का विशेषण प्रतीक्षा सुख दुखादी इसमें दूसरे हेतु पर श्लोक मोह श्लोक महोदित श्लोक मोह नहीं करती शीतोषण दुख कार्यक्रम ऐसी नहीं करके शीतोषण जो प्राप्त होता है जो ये होने पर ही करने आरोप ही ज्ञान होगा अधिकार के अधिकारी क्या है सहयोग करना चाहिए टीका नहीं छोटे राष्ट्रीय नाशतः अस्मा कारणस्तु यस्मा नो वि भाव नो वि न भाव विदे सत ना विद्य सतोस्वोस्तर्शि शाहस्पष्टीक टीका यस्मा ना सतोर टीका ये श्लोका हेतु अनात्मनो जो नस्तुम तो सीता, तो सीता जो है यह अनात्मा है तो वास्तव नहीं वस्तुत्व वास्तव नहीं है सौकल से आत्मा ही वास्तविक वस्तु आत्मा निकारे न एक रूप वास्तव है आत्मा निर्विकार एक रूप है कोई तो विकार आत्मा नहीं असो मुशेषण प्रतिष्क्षित नित्यम जो मोक्ष चाह है उसका मुमुक्ष का विशेषण प्रतिष्ठतम की तो उसमें दुर्द्वन्द सहित समित सीते भाव न असथ भाव विदे असथ भाव नीजते अव नीचे सत अति असथ भाव नीचे असत अभाव नीचे उभर अंत उभर अंत तत्वर्शी दृष्टि सतरसतः तत्व ज्ञानी मैंने लिखा है तत्व दस मैंने निश्चित किया है असतः भाव लबित और सतह अभाव भी जती असत का अर्थ असत शब्द का प्रयोग सशिल्षण आदि शिक्षा में भी प्रयोग होता है पर न सत्य सत्य न समाज करते हैं तो सब लक्षण के लिए सब सद्थ ब्रह्म विलक्षण दो होता है एक प्रचंड लिख्या और एक शिक्षा से विलक्षण है और उच्च भी से विलक्षण असत शब्द से सत्यक्षण बंध्या पुत्र तो भी कहा जाता है और सत्य विलक्षण न सती के असत ये शब्द से विद्यते इति मान विद्यत इति अस्थि सत्य से शत्रु प्रत्यक्षण से सत्य है इति सत जो है वो सत्य जो असत करते जो नहीं है जो नहीं है तस्वीर भाव न बीते असतः का अविद्यमान से भाग न बीते अरे सत्य विद्यमान से अभाव न बीते क्या कहते पहले अविद्यमान से भावना जो अविद्यमान है उसका भाव नहीं उसकी सत्ता नहीं जो विद्यमान है तस्वीर अभावना देखो यहाँ उपदेश करते भगवान ज्ञान के लिए अर्जुन कितने सुख दुख सागर में निमग्न में शिष्य से हम साधि कर उपदेशाना चाहता है भगवान उसको उपदेश करते है शोक सागर से उद्धार करने के लिए अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान का उपदेश करते हैं और क्या कहते हैं जो अविद्यमान है उसकी सता में जो विद्यमान है उसका सामान्य बच्चे ही जानते जो अविद्यमान है ये टेबुल पुष्प है जो अविद्यमान है उसकी सता और जो विद्यमान कॉलम है, है, है, है उसका अभावन ये जानते हैं ना मैं सब जो विद्यमान है उसको उसकी सत्ता केवल में नहीं क्या नहीं है और जो विद्यमान है उसका अभावन है क्या करते असत्य भागुना भी कहते जो असत अविद्यमान है उसकी सत्ता नहीं है विद्यमान का नहीं और जो विद्यमान है उसका अभावन ये उपदेश क्या है सरल इतना उपदेश करते ये क्या है ये तत्व सामान्य बच्चे भी जानते हैं जो उपस्थित है वो अनुपस्थित नहीं है, है। ये ये जो अनुपस्थित है उपस्थित ये उपदेश सार्थक अब होगा ये उपदेश सार्थक सभी होगा जो अविद्यमान है उसका उसका भाव कभी भी नहीं हो सकता है कहीं भी नहीं हो सकता है तभी सार्थक हो न असतः बीच भाव जहाँ है वहाँ नहीं तो जिसमें ये सामान्य संकोचन जो नहीं है यहाँ जो नहीं है यहाँ वर्तमान वो उसकी सत्ता नहीं ऐसा नहीं कहते अभिद्यमान से भाव ना अभिद्यम से कहीं अविद्यमान है यहाँ अद्यमान है यहाँ अद्यम है कुछ अविद्यमान से भावना भावना मतलब कदापि नास्ती क्या समझे जिस समय जो है उस समय उसका जिस समय लेखनीय है उस समय लेखनी का अभाव नहीं है तो समझानते किन्तु अविद्यमान से भाव नास्ती अविद्यमान से जो देहादि संघात है आकाशादि भूत भूत प्रपंच है वो वास्तव नहीं उसके भाव है ही नहीं जो अविद्यमान है उसका भाव भी नहीं है कहीं नहीं और जो विद्यमान है सत उसका अभाव का भी नहीं हो सकता है कहीं भी नहीं हो सकता है इसी इतने मात्र से ज्ञान हो जाएगा समझ रहे ना जिसका कहीं भी अभाव होता है कभी भी अभाव होता है वो सत्य नहीं है सत्य हुआ जिसका अभाव कभी भी नहीं हो कहीं भी नहीं हो तो उसदेश असत भाव अभी तो दे जो असत्य उसका अभाव कभी हो नहीं सकता है देखिए न पड़ेंगे रज्जू में सर्क औसत है अभी जमांगे उसका भाव यही नहीं दिखे न पड़ेंगे यही नहीं दिखता है किन्तु नहीं कभी भी रज्जू में सर्फ है कभी भी नहीं है कभी नहीं, नहीं, भी नहीं कहेंगे कि नहीं कभी संभव है भाव कदा भी न भी देते कुछ भी न भी और सतस्व चाहो वस्तु आत्मा है उसका अभाव कभी नहीं होगा कहीं नहीं हो भी नहीं होगा जिसका कहीं भी अभाव हो जाता है कभी भी अभाव हो जाता है वो नहीं होगा सत्य किसको कहेंगे जो सर्वत्र है सर्वदा वो सत हो इसलिए असतः भाव न बीतत मतलब कव न बीतते कदा भी भाव है बीततेमान वस्तु का भाव है और सत वस्तु का अभाव नहीं हो सकता है अनयो उभयो अंतर निर्णय तत्व दुष्ट तत्व ज्ञान नहीं देता चतुष्मी <coughs> भागवत नया एक जिज्ञास तत्व जिज्ञासनात्मना अन्य व्यतिका ज्ञान सर्वत्र सर्वदा आसमन तत्व जिज्ञास के द्वारा इतना जानना है अन्य व्यक्ति के द्वारा यद्या सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो यही आत्मा है सर्वत्र हो सर्वदा हो तो आत्मा है यदि कहीं भी अलाव हो गया कभी भी अलाव हो गया वो अनात्मा है मित्र भाष्य में न सत्य विद्यमान से अविद्यमान क्या? सोल तो थी क्या अविद्यमान शीतोषण आदि है सारण से नाक की भावी ये शीतोष्ण आदि है ये वास्तव बने इसका कारण ही कारण ही अज्ञान पर्यत नाव हो असत्य जो, जो अविद्यमान उसका भाव कभी नहीं हो सकता है प्रतीत होने पर वास्तव नहीं कार्य से असत्य कारण से सत्य न अत्यंत असत्यु शीतोषणी कार्य है कार्य नहीं है कारण तो सत्य घट है कार्य मृत है कारण मृत कारण से अत्य मृत के बिना घट की उपलब्धि नहीं होती है के बिना घट रहेगा नहीं मृत के बिना घाट की सत्ता है उससे घाट इच्छा कह दो तो सत्य है कारण तो, तो सत्य है कार्य असत्व कारण सत्य कारण से अत्यंत अस्त के कारण कारण मिथ्या उसके कारण उसके कारण के अख्याम उसके कारण उसके कारण से अच्छा मीछा कारण मिथ्या नाथक उपा पुनः नकार अनुकर्षण अन्वरकम में देखो नकार नीतते भाव ना भगवान अति का फिर नीत न्य में न आया फिर नीतते पुरस्कार का ना फिर न आया नये न आया करके नास्ती में नया नकार अनुकर्षण क्यों क्या अन्न अन्न देखा नहीं कर जो पहले नापते में न आ गया उसे न था हमना ना बघन भावो ना विद्वेते नास्ती नास्ते हो गया नास्ती में ना और नाकते में न दो हो गया तो नो न आया था वही ना कोई अनुप्रसन्न करके अस्थि के साथ जोड़ करके असत आया असत शुभन से अस्थित प्रसन्न भाव और प्रशत्त प्रतिशत पूर्व की शंका करता है जो असत्य है शून्य है असत्य जो शून्य है उसके है नहीं, तो अस्तित्व की प्रसिद्ध ही तो उसका निषेध क्यों करना अपराध का अनुषेद नहीं होता तो का अनुषेद होता है अप्रशक्त प्रतिशत तो की आसक्ति तो शून्य की तरकी तरकी तो प्रसिंति नहीं अस्तित्व ही नहीं उसका अनुषेद क्यों करना ऐसा संक्रमण से वास्तव में नहीं तो सुनाधी असत्य जैसे शून्य कुछ चलेगा नहीं शीतोष्णादी सरकार प्रमाणीय निरूप मानो वस्तु शीतोष्ण आदि उसके कारण के साथ जो निरूपण करेंगे प्रमाण के जो निरूपण करेंगे वास्तव बने क्यूँकी विचार अधिक वो विचारे विचार के बिच रहे विचार जितने कार्यो वो विचारी जैसा घटाधि संस्थानों घटक दिखता है स्वच्छता निरूपान करके घटो दिखता है तर अनुपलब्ध है ढिम न घा दिखेगा इसलिए क्या ना से हो गया निर तरीके घटा नहीं दिखेगा असत हो गया घट क्या हो गया असत जितने कार्य सौभिध्य मानी तथा सर्विकार है जितने कार्य कारण जैसे व्यसन अनुपलब्ध है असत जितने कार्य अपने कारण से दिखेगा नहीं अलग इसलिए असत हो गया जन्म प्रद्वंसना ध्यान प्राग दुर्घंस अनुप्रोते घटे उत्पति के पहले घाटी दिखता है नहीं तो ना नहीं दिखता, तो जन्म प्रथम साम प्राग उत्पन्न जन्म न अपराध जनता पूर्व अनुपलब्ध है उपलब्ध नहीं होता है इसे क्या है असव अच्छा ने ये कार्य के लिए अस्य टीका विमतम अपरा निक रजू सर्प रजु सर्प है पाविक है रजू साथ तो तो तो तो है क्योंकि अप्रमाणिक प्रमाण से निरूपण होता है अप्रामिक बना करके उसमें क्या नीते तो यहाँ भी कार्य जितने कार्य सब कार्य असात्विकम अप्रमाणिक सब दृष्टान्त जो शीतोष्ण आदि है घाटापट आदि कार्य भी है सब अप्रामिक होने से अका्थित है नहीं धार्मिक रहा से प्रत्यक्ष आदेश तस्वाल कम प्राम करते देखते हैं अब एक पूर्वी करता है जो प्रत्यक्ष जिसको देखते हैं उसका पक्ष बनाएंगे उसके ऊपर आपको अतर्थिक सिद्ध करना चाहते देखते देखते हैं जिसको हम देखते घाटा देखते है सामान्य घटर प्रत्यक्ष घाटा धर्म ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण के जरा घट उसके द्वारा अनुलान कर आपको अतर्थिक सिद्ध करते हैं जो सात दिखता है उसमें अतर्थिक सिद्ध करोगे घटेगा तो प्रत्यक्ष होता है घटेगा प्रत्यक्ष धर्मी धार्मिक का धार्मिक घट जिसमे आप रूप धर्म रखना चाहते हो तो धार्मिक को पक्ष बना करके धार्मिक का घट उसका प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष क्षेत्र धार्मिक में अपार्तिका तो, तो सिद्धांत कहता है धर्मी गह का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सबका नहीं है प्रत्यक्ष में प्राम्य है जो हराहर के प्राण्य तत्व आवेदक प्रमाण्य नहीं है क्यों नहीं विषय ऐसी दुर्योगी तत्व विषय का जो निरूपण नहीं करता है प्रत्यक्ष घाटा दिखता है तो मिट्टी से भिन्न घाटा निरूपण होता है मिट्टी ऐसी घाटा का स्वरूप निरूपण करो जो निरूपण नहीं होता है तो उसको विषय करने वाले प्रत्यक्ष वास्तव और तत्वावेदक प्रमाण के प्रत्यक्ष तो घाटा रज में पर दिखता है दिखता है फिर जो विचार करते हैं राज्य से लेना सड़क ही तो उसको के तो प्रत्तिक्षे। प्रत्तिक्षे नहीं उसको प्रत्यक्ष तो तो जो घाटा दिखता है प्रत्यक्ष के प्रमाण है सबका आवेदक जो निरूपण करते है मिट्टी को अलग करके देखो तो घाटा ही नहीं दिवस में उपलब्ध नहीं होता है विषय जो दुनिया रूपये है तो विषय भी ज्ञान भी सबका आवेदक प्रमाणी और अनिर्वाचन देशम इसलिए देखी तो कुछ हम कहते है मिथ्या का अर्थ असत नहीं तो नहीं सत्य विचारण बंधा को तो है असत्य प्रपंच क्या है ऐसा है सत्य विचारण जैसे ऐसा नहीं मिथ्या है मिथ्या क्या है अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य क्या है तो उसको सत्य नहीं कह सकते सचेत निर्वाच्य सर्त का भाग होता तो और उस प्रपंच को असत्य नहीं कर सके असचेत प्रती का नहीं होना चाहिए जैसे राज्यों में सर्क सर्प सत्य होता है बाद नहीं होना चाहिए राज्य ज्ञान के बाद सर्प का बाद हो जाता है इसलिए सर्प शर्त नहीं सत्यत न बाध होता है और सर्फ को असत कहेंगे असत्यत न प्रत्येत असत सत्य बंध्या दिखता है राज्य में सर्प दिखता है इस राज्य में सर्प असत नहीं है और नहीं और असत नहीं अब जो मिला रहा कहीं सत असत हो गए तो संभव नहीं कोई वस्तु ऐसा नहीं है सत्य हो असत तो सत्य न निर्वृत होना सके असत्य न निर्वत होना सके और सद से उभय रूप में भी वक्त होना सके थे अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य सद् नहीं कर सकते असत्य नहीं कर सकते सद असत उभय भी नहीं कर सकते, इसलिए द्वित प्रपंच सर्प और सर्प शर्त नहीं असत नहीं, नहीं उभय भी नहीं इसलिए उसको कहा गया अनिर्वाच्य है इसी प्रकार सारा प्रपंच जितने कार्य अपने कारण शक्ति अतिरिता है नहीं वो कारण भी अपने कारण से अतरित नहीं ऐसा करके सर्व कारण से अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं जो दिखता है वो तो सत्य नहीं असत नहीं उभय नहीं इसलिए अनिर्वाच्य देता हूँ उसका नाम क्या? जो अनिर्च है कथम कौन अधिक्षा भी विषय से शीतोषणा भी देवाचित अभी शंका करते हूँ जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय शीतोषणा भी देते हैं हो प्रत्यक्ष हो हो होता है कम करते अनिवार उपमान सब प्रमाण से सिद्ध हो जाता है लेकर और आप कहते हैं अनिवार्य मिथ्या कर देते है मिथ्या कैसे होगा जो प्रत्यक्षाधि प्रमाण से सिद्ध होता है को होने के कारण है कैसे होगा ऐसा से करते ये जितने कार्य है सोचना निरूपण करने पर वस्तु स नहीं विकार हुई जो कार्य अच्छा विकार हो तो क्या हो का सकस्ट बीमत सम मिथ्या आगमाता संपत्ति बनवा ये तो विकार कार्य जितने सब मिथ्या क्यूँकी आगमता उत्पत्ति नाच वाला आगमी उत्पत्ति अपारी ही का इतवा तो तो ये रज्जु सर्प रजू सर्प मिथ्या है पहले में सर्प नहीं बाद में नहीं रहेगा सपने वस्तु दिखता है दिखता है बाद में नहीं रहता है वो मीठा है उसको विस्तार बना करके बाकी शीतोषण प्रपंच को सिद्ध करना आगना पाई शक्ति तो आग, के पहले नहीं था के बाद नहीं प्रलयेगा उत्पत्ति ना वाला उनसे उत्पत्ति के पर नहीं था आगे भी नहीं रहेगा इसमें मित्र विकास विचार कार्य व्यक्ति करता है ठीक वाचारम्भ ऐसी अनुग्रह रचय चकार विकार गोभी क्यों देते हैं एक है एक विकार नाम मृत्यु का सत्यम ये भाषा आरम्भ वाणी का आरम्भ वाणी का आलम्बन मात्र है कार्य वाचारंभ विकार नाम ये विकार है नाम मात्रे है कार्य मात्र है मृत्यु का इति वह सत्यम कारण ही मृत्यु का ही सत्य है कार्य सत्य मृत्यु का इतना इस प्रकार की अपेक्षा मिथि सत्य है मिट्टी के अपेक्षा उसका कारण सत्य ऐसे करके कार्य में नाम, नाम, का नाम है नाम मात्रे वाणी का विषय नाम मात्रे ये कार्य सत्युति प्रमाणी देश मिथ्या के लिए स्त्रु प्रमाण है वाचार्त मिथ्या अनुग्रह कर देश मिथ्या है उसका अनुग्रह करने वाले स्त्रुति इसको दिखाने के सोचे का विकास कार्य होने कारण अनुमान होता है कार्य कारण भिन्नम अभिन्न विकल्प आज दोनों घुस सिद्धांत घुसता है कार्य घटा आदि कारण मिट्टी से भिन्न अथवा करें घटा मिट्टी से भिन्न अथा अभिन्न है आदि क्या है भिन्न आज जो दुष्पति भिन्न कहेंगे जो घटा आदि संस्थान हम चक्की सा घट दिखता है यदि भिन्न होता घट्टी मिट्टी से भिन्न होता जैसे घटना पट से भिन्न है पट नष्ट होने पर भी घट रहता है इसी प्रकार मिट्टी से दि भी भिन्न घट होता मिट्टी के बिना भी घटा रहना चाहिए क्योंकि मृद व्य तरह घटल मृत व्य तरह इसलिए क्या हुआ भिन्न नहीं कर सके तो घट वस्तु से औसत हो गया जो था सर्वधिकार ठीक नहीं माणम अंतर वह जो भाषा आदि संस्थान है सख्ती से निरूपण करके अंदर बाहर दिखते हैं कारण मिट्टी से भी न कुछ नहीं दिखता जी मतम कारणार्थ न सत्यो भिग देते तत्व तो से भिग देते कार्य घटक जैसे घाटो सिद्ध हो गया अपने कारण से भिन्न नहीं हुआ मिट्टी से भिन्न नहीं हुआ सत्योत् तो तो। क्योंकि कार्य तो भाषा को पक्ष बनाया घट है नए पक्ष ने घटक को दृष्टांत बनाया घटने में कार्य के तो रहा से असरित नहीं है इसलिए जितने कार्य है सब विकार करना क्या करना जितने कार्य है कारणार न तत्व कार्य घटो किसान से क्या सिद्ध होगा सर्विकार हो कारण व्यतिरिका अनुसरते असत जितने कार्य कारण से असरित है ही नहीं वसत्य विद्यमान है ठीक नहीं कारण भेद नास्ती कार्य कारण से कार्य अलग ही भिन्ना क्योंकि न्याय आजाब अंत से यह नास्ती वक्तमानी भी तत्व था आदो अंत यह नास्ती स्वप्न दृश्य उसके पहले नहीं था और स्वप्न ने देखा मकान बड़े हाथी जागर कमरा के अंदर पहले नहीं थे और जगने के बाद नहीं आदो अंत नास्ती भक्त माने भी तत्व था सपन देखते समय कमरा के अंदर आ जाते हैं नहीं पहले नहीं था आगे नहीं भी नहीं जो सृष्टि के पहले नहीं था लड़ाई के बाद नहीं जाएगा प्रपंच तो सृष्टि काल में जो प्रपंच वो भी वास्तव तो नहीं ये न्याय ऐसी जन्म प्रद्वान का ध्यान प्राग उम ऐसी अनुकूल होते घटोत्पत्ति के पहले था धन के बाद नहीं रहेगा उसे तो विद्यमान काल में भी नहीं दिखने पड़ेगी राजन दृश्य आगे में अंत में जो नही रहेगा वर्तमान काल में दिखने पर भी वास्तव बने दिखता है किन्तु वास्तव बने दिखता है और ना नहीं करते वास्तव बने जन्म प्रध्व साग उन्ना चले यदि कार्य कारणात अभिन्न नहीं तथा सबको भेज देना सत्य सुरक्षा कभी को यदि कार्यम कारण पहला कुछ होता कार्य कारणार्थ से भिन्न भिन्न के लिए कब्जा भिन्न नहीं है अब अभिन्न यदि कार्य कारण अभिन्न कार्य घटक कार्य मिट्टी तो तो दे hmm. तो से ज्यादा तब सबसे भेद न सकती भेद भिन्न राय घाटा मिट्टी से अभी नाना क्योंकि कार्य घटर मिति से अभिन्न भिन्न रूप से भेद रहेगा मीति ऐसी नहीं रहा तो पूर्व स्वाद अभि से सब तो मित्र रूप रहेगा साजा अवस्थान तो नहीं कम और सदरुप ऐसी रहेगा साजा तो नहीं रहेगा घाटा मटी में नहीं सबसे अधिकार में देख वो भी कार्य भी जो घट का कारण मिट्टी है अपने कारण से भी नहीं है लोग घटर अपने कारण में कागज में न रहेगा कपाले में कपाले भी तो अपने कारण से गिना नहीं वो भी अपने कारण से गिना नहीं ऐसा करके कार्य कारण में पदरु पर रहता इस अच्छा है ऐसा भी कार्य वस्तु रही नहीं रहता ही नहीं दीक्षा के कार्य कारण विभाग वस्तु नहीं कार्य कारण विभाग रह वस्तु में कार्यकार प्रमारिक्रमा क्या विक्रमाद्रमा थे विक्रमाद बनातेमोत्सव का नीमा को बनाते मिट्टी में के के में में घटा का भेज देते नीना चोट कार्यकारण विभाग रहते वस्तु में कार्यकार परंपरा समय है इसमान करके बुर्जा आदि यहाँ आठ के कारण कार्य से घटा देख नहीं कही कहे जैसे प्राग रूपन अनुपलब्ध दे आगे बुर्जा कारण से तो सख्त कारण जैसे अनुपल दे अस्यम कार्य ऐसी घटा दे आगे सख्त कारण से पास हो गया कारणों से अनुपलब्ध है निकार भी कारण है वो भी स्वस्थ कारण में बेच रहे बीटी के कारण नीति में नहीं रहेगा तो फिर मृदा अधिकारण हो गए आइए पूरा प्रश्न लगेगा ठीक है हमने कहा कार्य में विभाग विहीनम वस्तु ना मोह पूरा किसी कहता है कार्य कारण विभाग रहे फिर वस्तु कम रहेगा बस ही नहीं से करने है वाला कहता है सब असत्य असत्य सत्य सर्वाह प्रसंगी के पास नहीं चरे लेकिन बोलते काम तुरंत बना है तो सौ ना सुन पति का आपके सत्य सबके चौक रहेगा अच्छा ठीक है चार अंतर हो सकता है सौ सबके प्रतिगा चौदह सत्यारत के सरदार सुना क्योंकि कारण ही असत्य होगी आप तो सबका अभाव हो गया कार्य कश उसका करना, उसका कारण कारण भी दशो तो हो गया तो फिर कार्य और कारण कोई रही नहीं रहे तो कार्य कारण विवाह विभिन्न वस्तुओं कोई रहा है तो सबका अभाव हो जाए कुछ भी नहीं रही शून्य हो जाइए इसी चेत सीधा की कामना सीता अनुब्रो जागरूक बुद्धि जो दर्शन अनुभ तो जागरूक का नाम कल की चुका सर्व अकभद कल्पना कार्य कारण सिद्धांत दर्शना ज्योबूजिए एक अस्थिभूति एक घाटपटबुद एक अनुभूत है एक जागृत है अस्थि जागृत है घाटा घाटापट सर्वत्र घाटा स्थान पटास्थान माठा स्थान अस्थि बुद्धि सर्वता ये हो गया अनुवृत्त है सर्वत्र और घाटा पट हो गया जागृत है देखो क्या है अनुभव तो जागृत बुद्धिश्न एक अनुभूत तो, घाटा में अनुभूति घाटा जो अस्तित्व भाटा में अस्तित्व माठे में अस्तित्व तो, सर्वत्र अस्थिबुद्धि की सही अनुभूति जागृति किसकी घाटापट अनुभूत जागृत बुद्धिद्वशन आय तो सी क्या अनुभूत में जागृत नाम कल फिर अनुभूत में जागृत कल फीत हो गया अनुब्रत हो गया कौन हो जागृत कल्पित सुबर्ण चलना गया दूसरा नाम सुवर्ण सुवर्ण कौन सा नाम सर सुवर्ण है नही सब में अनुभूत है और कटक कुंडलमुट आदि व्यावृत हो गया ये तो कल्पित है सुबर्ण में थोड़ा आकार प्रकार कल्पित है सुना उसके भूषण का नाम नाम्पित है सुबर्ण हो गया अनुभत हो गया ठीक है घाटा स्थान मठा में सदरूप रहा सदर अनुभूत उसमें घाटा मठा आदि कल्पित है अनुभूत कौन हो गया सदन अनुवृत में जागृता नाम कल्पित्व अनुरूत सब व्यक्तियों जागृत है तो एक वस्तु अकल्पित जो सर्वभेद कल्पना सर्वेशा भेद कल्पना तो भेद कल्पना का अधिस्थान एक व्यक्ति जो भेद कल्पना का अधिशान स्वयं अकल्पित होगा तो कार्य होगा कारण होगा तो कार्य कारण कारण होगा तो उसका कारण उसका कारण ये क्या कार्यकारण है वो कार्यकाल के लक्षण कार्य कारण वस्तु सुध्य थी वो एक वस्ते क्योंकि परिहार ना सर्वत्र बुद्धि जो उपलब्धि सर्वत्र दो बुद्धि कैसे सद्बुद्धि असदुद्धि भी दो प्रकार सब विषय को बुद्धि सदबुद्धि और असद विषय की बुद्धि को क्या कहेंगे असदुद्धि सर्वत्र घटा पटा दीजिए कुछ देखेंगी सर्वस्थ दो क्या सब बुद्धि कैसे टिका है क्या जलना तो सतुति असत्व ठीक है संप्रति सस्तु प्रमाण अन्मापति साधवास्तव प्रमाणम अनुमान प्रमाण जीते यद विषय बुध नीति तब सत जिस विषय को बुद्धि का वे विचार नहीं होता है वो सत्य ठीक है यदि स्व अनुभत तब सत होता है सर्पिस्व अनुभूत रज्जु आदि एक रज्जु है उसमें ब्रह्म होता है रज्जु क्या क्या भ्रम होता है सर्को यम सर्प हुआ दूसरा जलधारा पता नहीं पानी भरा धारा कोई कहता दंड है कोई लाठी गिरा हुआ कोई कहता है भूक्षिद्रीचे में कोई कहता माला है तो एक है राज्यों में एकदम आयम सर्प जो सर्क कहता है वो कहता है जो भू छिद्र कहता एकदम भू चिद्रम दंड कहता है अयम जो माला देता है वो क्या कहता है ये माला समय से ए, है नहीं है निगम का समय सर्प भूचित्र दंड जलधारा अलग अलग जागृति हो गया तो परमार्त परमार्त आ, सर्प जलधारा आदि अनुत हो कौन कौन इधम सर यदि जागृत अनुवृत तब पर सर्प धारादिशु अनुगत रज्ज् सर सर्प धारा जल भूचित्र दंड आदि में अनुगत जो अज्जू आदि का ही दुश्मा सत्यूत कम हो गए सर्व धाला भूषित्र गंदा आदि व्यादूत का इधर सर वो सत्य जैसे होता है इस प्रकार जागृत है सो घटोपट आदिश घटोपट आदि भेल भेल अनुभव हो गया सत्य सात सत्य परमा सत्य होगा विमत सत्यम अभ्य विचारित्व सम्प्रति अनुभव जो अव्य विचार्य सांप्रतिक अनुभव जैसे वहाँ अनुभव सत्य सत्य प्रमाणा जो जागृत होता है घाट पटनी पट मटनी घाटक वस्ती पटो वस्ती मटो वस्ती सर्वतर शब्द रूप अनुभूत है घाट पट जागृत हो गया जैसे माला सौ सुखराई और दाना क्या जागृत होता है जागृत से जैसे शब्द में फ जलधारा भूचित्र दंड आदि सब और सत्य होता है ठीक इस प्रकार जगृत कल्पित प्रमाण से ये विषय विषय बुद्धि ये विषय देती विषय देती पट मे पट विशे मत मेढ़े सद विषय बुद्धि बाट पट मे सब विषय बुद्धि निकलती इसलिए सत्य हुआ और घटापटा विषय बुद्धि व्यविचार ही पर सर्पी सर्प धारा छिद्र गंगा व्यावृत है इसलिए मीठा है सत्य जागृत सर्पधारा जी दृष्टांत हुआ उसको दृष्टांत बना करके घाटा पट मठादी व्यागृत होने का मीठा है घटापटन पटमठन जागृत हो गया मीठा है निम्न मिथ्या नमस्ते अनुमान है संप्रतिक जैसे सर्वधारा तो जैसे द्विचार्य होने का मिथ्या इस प्रकार घटा मठा दीचारी मिथ्या सब घट है क्या नहीं। सब सत्य सर्वत सत सत्य सत अनुभव घट पट्यागृत होगा जैसे अनुमान द्वय अनुसित दो अनुमान अनुसरण करके सतो अकत्व असत्य चितम जो सत्य जो अकल्पित है घाटा पटा मत सर्वोच्च सतानुगत है इसमें कल्पित जो जागृत है तो कल्पित अनुमानदय उपब्ध थे अनुमान समस्त देहित विधायक भाव आज अनुमान आदि व्यवहार अनुभव थे पूरा किसी कहता है ये दोनों अनुमान आपका सिद्धांति का बनेगा नहीं आपको सब पूर्ण संपूर्ण देह तक मिठाया करते समस्त देश वैतख्यवादी ना देश वाले वेदांति का विभाग ही नहीं रहा संपूर्ण देश ही जिसमें क्या किसको दृष्टांत बनाना है किसको कक्ष बनाना सब इच्छा कहे तो अनुमानादि व्यवहार कैसे तो बनेगा मीठा से कुछ है तो अनुमान अनुमात्री हेतु दृष्टान्ति व्यवहार कैसे तो बनेगा अद्यतम में व्यवहार ही नहीं होगा तरह छह सशत विभाग बुद्धि तंत्र ठीक तो तो है स विभाग बुद्धि तंत्र है सभाग जो है वास्तव में बुद्धि तंत्रि के अधीन है बुद्धिंत्री बुद्धि विभाग है बुद्धिद्व अधिक सीभाग बुद्धिद्वय का अधिन है सचिव अनुमान आदि व्यवहार नहीं बहुत अनुमान आदि व्यवहार करने के लिए पारामर्शिक होना चाहिए जरूरी बुद्धि कैदी नीभाग है के तो ऐसे व्यवहारिक बन जायेगा प्रतिभासी का विभाग है नही सब योगा सब युवा जिसमें आखिरी टिकाय से हाँ चाहे सब युवा प्रतिभासी के विभाग में सब युवा थोड़ा व्यवहार व्यवहारिक विभाग से व्यवहार होता सकता है नही व्यवहार के विभाग सपने में विभाग वेद दिखता है तो परमार्थिक है? व्यवहार होता है तो व्यवहार करने के लिए पारमार्थी भेद चाहिए भी व्यवहार हो सकता है जैसे सपने में होता है परमार्थु परमार्थी व्यवहार के होगा केवल व्यस्तरी का व्यवहार परमार्थ नहीं व्यवहार नहीं होता है ऐसा है दिशा कहाँ मिला परमात्म के विवाह नहीं होता तो होता है कहाँ परमार्थन के व्यवहार में परमात्म नहीं होने पर व्यवहार होता है जैसे जैसे जाते नहीं सहज औषध विभाग बुद्धि के अधिनत पूर्वता है सहज औषध विभाग बुद्धि जो एक अधिन है बुद्धि विभाग क्या सब अभावी की पुस्ता है बुद्धि की विधायक तुम्हारे बात नहीं अभिनय बुद्धि सत बुद्धि असठ बुद्धि दो बुद्धि कैसे होगा बुद्धि चलो अभा बुद्धि सर्वे उपलब्धि समान आदि सिद्धांत कहता है सर्वत्रि सर्वे उपलब्ध होती उपलब्धि परमा पर ही सबको दो बुद्धि की उपलब्धि होती है सर्वत्र क्या व्यवहार भूमि सबसे मत सकती है व्यवहार भूमि में व्यवहार घटो अस्थि पटो अस्थि जो बुद्धि एक सदबुद्धि एक घटा बुद्धि बुद्धि विभाग कल्पित सिद्धांत क्या कहता है देखो घटा पटा दे सद असदेद कैसे होगा तो कहते बुद्धि तंत्री सद असत सद बुद्धि असदुद्धि दो प्रकार है फिर पूर्व जी कहता है आपके मत अवधे से बुद्धि का भी भेद कहाँ करें सद बुद्धि असदुद्धि में कहा भेद है एक अवधे का तो पूरे किसी का सिद्धांत उत्तर देता है सतबुद्धि असत बुद्धि सब को तो होती है उपलब्धि जैसी होती इसको लेकर हो के व्यवहारिक बुद्धि विभाग से आती कल्पित बुद्धि विभाग की कारणा दिखे क्या वो भी कल्पित है कल्पित तो होकर के बुद्ध विभाग प्रतिभा से बुद्ध है सत बुद्धि के द्वारा बुद्धि होता है सत्य बुद्धि हो गया कल्पित बुद्धि कल्पित बुद्धि भी बुद्ध जो सत्य विभाग का प्रतिभा बुद्धि विभाग जो सत्य है बुद्ध असत की बुद्धि की बुद्धि ये बुद्धि बुद्धि के कारण वास्तव नहीं बुद्धि कल्पित कल्पित बुद्धि विभाग भी बुद्ध जो सत्य विभाग था तो हो जायेगा कल्पित बुद्धि विभाग बुद्ध जो सत जोने के विभाग के हो जाएगा कल्पित असत एक सत एक असत असतः वो कारोबार नहीं व्यावहारिक एक एक है बुद्धि एक तो सतबुद्ध एक बुद्धि अतिकल्पित है वास्तव वा नास्तव नहीं, हम वा नहीं। भी कल्कित है बुद्धि विभाग भी कल्पित है कल्पित बुद्धि विभाग बुद्ध का भेद बोधन कराएगा बुद्धि विभाग से देखो कल्पित बुद्धि विभाग से भाग प्रतिभा उसके विभाग के प्रतिभा का हेतु कौन हुआ बुद्धि विभाग बुद्धि विभाग के काल्पित कल्पित बुद्धि विभाग बोधकम एक चतर उनके विभाग भार का हेतु बुद्धिद्व अनुरु सर्त औषधि विभाग दो बुद्धि सदबुद्ध सदबुद्धि बुद्धि के अनुसार बुद्धि विभागित कल्पित बुद्धिद्वेय के द्वारा सर्त औषधि विभाग सिद्ध हुआ सतो सामान्य रूपया विशेष आकांक्षायाम सामान्य विशेषो जय वस्तु वस्तु आकांक्षी कहता है दो बुद्धि को लेकर सर्त औषधि विभाग सिद्ध हो गया सर्त हो गया सामान्य रूप का सब तो क्या है सामान्य अच्छा सामान्य रूप होने के लिए विशेषी की आकांक्षा है जैसे एक लोग क्या कहते हैं एक, एक एक गोद तो, तो, तो, तो, तो सामान्य सकल गो में एक गोप तो है सामान्य गोद तो सामान्य है तो विशेष तो गो अब से क्या नहीं विशेष गो न रहेगा तो गोद तो सामान्य नहीं होगा तो सामान्य शर्त होने से विशेष की आकांक्षा होगी तो विशेषी भी रहेगा सामान्य भी रहेगा गोद तो सामान्य और विशेष इस वजह सत्र हो गया सामान्य विशेषा भी एक सामान्य और एक विशेषज्ञ सामान्य से विशेषज्ञ हो क्या सामान्य विशेष है ना विशेष हो सामान्य विशेष हो कही आठ सामान्य विशेष हो सामान्य उनसे विशेष सामान्य विशेष हो दो वस्तु वस्तु सब वस्तु निकल दिया दो वस्तु होगी वस्तु हो कैसे मत सामान्य दो दिश्चेश्टु। तो मतलब। वस्तु जी कहता है क्या बात है तुम्हें क्या मैं क्या सूरज हाँ चेक पत्र है ना ये भी बात चलेगा पाठ बेचे के आई की पाठ बेचे लगे तो नेत्य नई क्या तक नैत्या चेता सकत्र दैव जी सर्वे उपलब्ध है सामना सामनम ददयो अक्य पदों सामना द्व पद का अर्थवाक्यर्थ अद्धकार पदयो सीय समान अधिकरण के दो है दो पद नहीं समानम अधिकरण या एगो पद ही अधिकरण का अर्थ एक अर्थ वो जैसे वाले दो पद रहेगा समानाधिकरण सद घट घाटो अस्थि घटा सम मृद घाटा तो पद में सामान अधिकरण कैसे घाटो अस्थि मृद घाटा ये पद में सामान्य अधिकारी पदव्य सामानाधिकरण नहीं बुद्धि बुद्धि में गौर उपरेगा समानाधिकरण पद का सदघटक अब बुद्धि में उसका गौन प्रयोग करते दो बुद्धि सत्युद्धि समान अधिकरण समान अर्थक एक अर्थ को विषय करने वाले दो बुद्धि एक सत्य अर्थ एक अर्थ एक, एक, एक, एक में एक, एक सत्य उसको घटक सत घटक घटवर् समानाधिकरण होगा एक वास्तव है एक अवास्तव है सत्य वास्तव घट अवास्तव अभी पूरा पीछे पूछेगा एक वास्तव और एक अभाव दो न एक होगा एक को कहने के लिए दो शब्द प्रयोग करेंगे ये कैसे बनेगा एक आवाज तो एक आवाज तो कैसे होगा सोयम सामना अधिकरण वन सो अयम स्वयं कहते सोय एक वस्तु जो स और अयम करते ता आयम स जो एवं शब्दों में सामना अधिकरण है सामना अधिकरण सो अयम ऐसे घाट स्थान घटा स्थान अधिकरण इत्यादि सामना अधिकरण्यम सामान अधिकरण है सो अयम ये सामान अधिकरण है किसी प्रकार घाटा स्थान ये भी सामान अधिकरण है एक वस्तुनिष्ठम एक वस्तु में ये सोयम एक वस्तुनिष्ठ इसे घटस्थान एक वस्तु भैया दे जो अभी वस्तु भिन्न भिन्न मारेंगे ढींदा में सामाना अधिकार होता है घाटा फटा ऐसा होगा गहू हस्ती ऐसा होगा ढींडा में सामाना अधिका नहीं होता है घाटा पटे सौदवी घास पटेल सामान अधिक नहीं होता है घाटा हो पटा ऐसा कोई कही होता है घाटा ही पटेगा सामाना भेद में नहीं होता है सौदवी गाते सामाना अधिकार ही इसलिए क्या हुआ है घट पटर्षण सामान अधिकम होता है एक अच्छा पूरा किसी कहता है सामना अधिकरण ऐसा होता है नीलम उत्पलम नीलम उत्पलम नीलम होता है धर्म रूप उत्पल तो होता है धर्म धर्म धर्म के लिए समाधिक होता है नीलम उत्पलम इस बहुत धर्म धर्म विषय सामना अधिकरण से सुबह तो है सामनाधिकरण तो धर्म धर्म के विषय कर सकते न वस्तु ऐक्य विषय को वस्तु ऐक्य को विषय तो क्यों तो करेगा इस नील पर्वत जैसे साम्राज्य होता है ऐसा नहीं है कहते सर्वत्र जो साम्राधिकरण देती होती है ठीक है अच्छा देखो दे में सामना अधिकारण होता है घाटा पट अवैध होगा अत्यंत अवैध घाटा घाटा पट पट ऐसे एक शब्द के लिए दोनों दो से अत्यंत अभेदो में समानाधिकरण नहीं होगा अत्यंत भेद ही सर नहीं होगा नहीं सामान्य विशेष सामान्य और विशेषक सामान्य सत्य होगा घट दो में यदि अत्यंत भेद होगा तो समाधिकरण नहीं मिलेगा अत्यंत अवेद होगा तो नहीं हुआ जब भय हुए तब भाव तो समानाधिकरण समानाधिकरण नहीं होगा अरे कहेंगे सर्त घट में भेद हो अ भेदी और अवैध का भेदघाटा में और अवैध में एक है जिसका भेद जिसका आ रही है उसका अवेद आ रहेगा मिट्टी का भेद भी घाटे में रहे और अभेद भी रहे भेद एक साथ नहीं दे सकता है भेद अभेदो भेद अभेदू नही और जाति व्यक्ति जाति व्यक्ति में साम्राज्य होता है जाति व्यक्ति हो साम्राज्य करने गाँव नीलोत्पल में साराधिकरण गौ में जो उत्पल है द्रव्य नील है रूप द्रव्य रूप है क्या नील का तो नील रूप वाला करना पड़ेगा नील रूप वाला करेंगे तो वो नील के साथ उत्पल का सामना अधिकरण नहीं होता है नील उत्पल में सामाधिकरण होता है गौ में क्योंकि एक धर्म एक धर्म को है नील धर्म उत्पल है धर्म ये गौ में सामाधिकरण एक वस्तु नहीं है किन्तु जो सामान्य विशेषण में सामाधिकरण है ऐसा गौ में नहीं मिले कित व्यागृत अनृत कल्ठ अत में कल्पित है। और में है? और व्या कल अक कल कर्प रज अक इद्व में इधम अय अय दंड अक इधम से कल जनता कलनीषम सामान्य विशेष रूप गुणिया जैसे सामान्य विषय में क्या हुआ सामान्य होगा अकल्पित विशेष होगा कल्पित दोनों का सामान्य होता है जो गुण गुणी में भी देखते है दिखाते है एवं सर्वत्र सर्वत्र जहाँ है सामाना अधिकम होता है वहाँ भी भेद अत्यंत भेद नहीं होगा अत्यंत अवेद नहीं होगा भेद आवेदन नहीं तुल्य ही तत्व विकल्प जैसे सामान्य विशेषण विकल्प क्या भेद है याद है भेद भेद मानेंगे तो नहीं होगा अभेद नहीं होगा भेद भेदाभेद संभव नहीं विकल्प जो सामनाधिक अनुपत्ति वस्तु सामान्य विशेष पक्ष प्रशिक्षित जब स्थान घाट इस सामान होता है ओं मित्र शुण